देवी भागवत चौथा स्कंद श्री कृष्ण का शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करना और वर प्राप्त करना व्यास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे थे अभी बात समाप्त नहीं हुई थी कि भगवान शंकर ने उत्तर देना आरंभ कर दिया सत्युसूदन श्री कृष्ण तुम्हें बहुत से पुत्र होंगे सोलह हजार पचास तुम्हारी स्त्रियाँ होंगी प्रत्येक स्त्री से दस दस बालक होंगे सब में असीम बल होगा जो कहकर प्रिय दर्शन भगवान शंकर चुप हो गए महाभाग श्री कृष्ण हाथ जोड़े खड़े थे भगवती पार्वती उनसे कहने लगी महाभाव श्री इस जगत में मानवों के सिर मौर बनकर तुम विराजमान रहोगे उच्च श्रेणी की गृहस्थी में तुम्हारा वास होगा जनार्दन सौ वर्षों तक सुख में जीवन व्यतीत करने के पश्चात ब्राह्मण एवं गांधारी के श्राप से तुम्हारे कुल का संहार हो जाएगा श्राप के प्रभाव से विवेक नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे सभी पुत्र सम्रांगण में उपस्थित होकर आपस में ही लड़कर मर मिटेंगे साथ ही अन्य संपूर्ण यादवों की भी सत्ता नष्ट हो जाएगी तुम भी अपने भाई बलराम के साथ अपने धाम में पधार जाओगे प्रभो यह जा आगे का कार्यक्रम पहले से निर्धारित है इस विषय को लेकर कभी चिंतित नहीं होना चाहिए व्यास जी कहते हैं इस प्रकार कहकर भगवान शंकर उमा एवं बंद, देवी बंद के साथ अंतर्ध्यान हो गए भगवान श्री कृष्ण ने भी मुनिवर उपमनु को प्रणाम करके द्वारिका के लिए प्रस्थान किया माया परब्रम्ह स्वरूपिणी है इन भगवती योग माया के हृदय में कभी भी क्षमता एवं निर्दयता का बीज अंकुरित नहीं हो पाता प्राणियों की रक्षा के लिए ही इनके सारे प्रयत्न निरंतर चालू रहते हैं यदि इस चराचर जगत की सृष्टि करने में ये आलस्य कर जाएं तो सारा संसार जड़ बन जाएगा अतएव भगवती योग माया संसारी प्राणियों पर कृपा करके ही उनकी रचना करती और उन्हें कर्मशील बनाने के लिए उत्तेजित करने में निरंतर संलग्न रहती है देवता और दानव सभी पर माया की गहरी छाप पड़ी है सभी उसके अधीनता में रहकर व्यवहार करते हैं केवल एक भगवती भुवनेश्वरी ही ऐसी है जिन पर किसी का शासन लागू नहीं होता पूर्वक इनका विचरण होता है अतएव राजन सम्यक प्रकार से उन भगवती महेश्वरी की ही उपासना करनी चाहिए त्रिलोकी में उनसे बढ़कर श्रेष्ठ देवता दूसरा कोई नहीं है उन परम ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपिणी भगवती के चरणों में निरंतर ध्यान लगा रहे यही जीवन की सफलता है मुझे उस कुल में जन्म लेने का अवसर न मिले जहाँ भगवती भुवनेश्वरी की उपासना न होती हो मैं उन परम ब्रह्मस्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी का ही अंश हूँ न कि दूसरा कोई जब मैं भी ब्रह्म ही हूँ अब मेरे पास क्लेश कैसे आ सकता है यो अभेद की कल्पना करके उन भगवती जगदम्बिका की उपासना करनी चाहिए गुरु के मुखार बिंद से अथवा वेदांत के श्रवण से इस विषय को पूर्ण रूप से जान लेना परम आवश्यक है फिर मन को एकाग्र करके उन पर ब्रह्मस्वरूप भगवती जगदम्बा के चिंतन में निरंतर तत्पर हो जाए इस उपासना के प्रभाव से प्राणी शीघ्र ही जगत जाल से मुक्त हो जाता है अन्यथा करोड़ों कर्म करने से भी मुक्ति नहीं मिल सकती निर्मल अंत करण वाले श्वेता प्रभृति समस्त ऋषिगण उन्ही पर ब्रह्मस्वरूपणी भगवती का हृदय में साक्षात्कार करके संसार के बंधन से मुक्त हुए हैं वे भगवती सच्चिदानंद स्वरूपणी है सभी मुख्य देवता उन्ही की आराधना करते हैं निष्पाप राजन प्रपंच के ताप से भयभीत होकर तुमने जो पूछा था उसका समाधान कर दिया अब तुम क्या सुनना चाहते हो राजन मेरा कहा हुआ यह उपाख्यान सर्वोत्तम स्थान रखता है यह अत्यंत अद्भुत परम पावन सनातन एवं संपूर्ण पापों का नाशक है वेद प्रणीत इस पुराण को जो बड़भागी पुरुष सुनता है उसके तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवती के परम धाम में चला जाता है श्रीमद् देवी भागवत का चौथा स्कंद समाप्त